महाभारत द्रोण पर्व पंच त्रिशदिक शतमोध्याय धृतराष्ट्र का खेद पूर्वक भीम से इनके बल का वर्णन और अपने पुत्रों की निंदा करना तथा भीम के द्वारा दुर्मर्षण आदि धृतराष्ट्र के पांच पुत्रों का वध धृतराट वाचम दैवेव परम वंदे धिक पौरुषम अनथकम यतिराव रणे धृतराट ने कहा संजय मैं तो देव को ही बड़ा मानता हूँ पुरुषार्थ तो व्यर्थ है उसे धिक्कार है क्योंकि उसमें स्थित हुआ अजीरथ पुत्र कर्ण सब प्रकार से प्रयत्न करके भी रण क्षेत्र में पांडु नंदन भीम से पार न पा सका कर्ण पार्था स गोविन्दाजे तमुसतेर न च कर्ण समम ज्योधम लोके पशा कंचन कर्ण युद्ध स्थल में कृष्ण सहित समस्त कुंती कुमारों को जीतने का उत्साह रखता है मैं संसार में कर्ण के समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देख रहा हूँ ये दुर्योधन साहम अस्र संल मुहु कर्णों बलवान्ूरो दीढ़ जित्रवीत मंदो दुर्योधन पुरा वसुष सहाय नारे संयुगे किम पांडुसुताजन गत सर्वाचेत इस प्रकार दुर्योधन के मुंह से मैंने बारंबार सुना है सूत मूर्ख दुर्योधन ने पहले मुझसे यह भी कहा था कि कर्ण बलवान धनुर्धर और युद्ध में श्रम तथा थकावट पर विजय पाने वाला है राजन कर्ण के साथ रहने पर समरभूम में मुझे देवता भी परास्त नहीं कर सकते फिर शक्तिहीन और विवेक शून्य पांडव मेरा क्या कर सकते हैं तस्त्र दृष्ट् भुजंगम इव निर्विशम युद्धा कर्णम्रांत दुर्योधन ब्रवीत परंतु ऋण क्षेत्र में विष सर्प के समान कर्ण को पराजित और युद्ध से भागा हुआ देखकर दुर्योधन ने क्या कहा था अहो दुर्मुख मेवक युद्धा नाम विशारद प्रेस अद्भुतव पतंग मेव मोहित अहो दुर्योधन ने मोहित होकर युद्ध की कला से अनभिज्ञ दुर्मुख को अकेले ही पतंग की भांति आग में दिया संगता नमुखे भीमस्य संजय संजय मा मद्राज शल्य कृपाचार्य और कर्ण ये सब मिलकर भी निश्चय ही भीम के सामने नहीं सांने नही ठहरसते तेचा सहाघोर बल नागायुपम तो जानत तो व्यवसाय च क्रूरम मारुत तेजस कि क्रूरकर्माण जम कालाकोपम बल संरवि कोपयुगे वे भी वायु के तुल्य तेजस्वी भीमसेन के दस हजार हाथियों के समान अत्यंत घोर बल को तथा उनके क्रूरता पूर्ण निश्चय को जानते हैं उनके बल पराक्रम और क्रोध से परिचित हैं ऐसी दशा में वे यम काल और अंतक के समान क्रूर कर्म करने वाले भीमसेन को युद्ध में अपने ऊपर कैसे कुपित करेंगे कर्णस्वे को महाबाहू स्वबाह मनादृत्य रणे युद्धत सुतज अकेला सूतपुत्र महाबाहु कर्ण ही अपने बाहुबल के घमंड में भरकर भीमसेन का तिरस्कार करके रणभूमि में उनके साथ जूझता रहा योजे असमरे कर्णम पुरंदर इवासुर न स तोजे तुम सक्य केवे जिन्होंने सम्रांगण में असुरों पर विजय पाने वाले देवराज इंद्र के समान कर्ण को पराजित कर दिया उन पुत्र भीम से इनको कोई भी युद्ध में जीत नहीं सकता द्रोणम ज संय प्रविष्टो मम वाही भीमो धन अर्थे जे जे विशो। जो भी अकेले ही द्रोणाचार्य को मत कर धनंजय का पता लगाने के लिए मेरी सेना में घुस आए उनका सामना करने के लिए जीवित रहने की इच्छा वाला कौन पुरुष जा सकता है को ही संजय भीम से मुस्ते उद्यता महेंद्र से वाण संजय जैसे हाथ में भद्र लिए हुए देवराज इंद्र के सामने कोई दानव खड़ा नहीं हो सकता उसी प्रकार भीमसेन के इनके सम्मुख भला कौन ठहर सकता है प्रेत राजम प्राप्य अनवर्तेताप मानव नीम से नम संप्राप्य अनवर्ते कदाचन मनुष्य लोक में भी जाकर लौट सकता है युद्ध में भीम से इनके सामने जाकर कदापि जीवित नहीं लौट सकता पतंका ये संक्रुद्धम अन्वधावन मोहिता मेरे जो मंदबुद्धि पुत्र मोहित होकर क्रोध में भरे हुए भीमसेन की ओर दौड़े थे वे पतंगों के समान मानो आग में ही कूद पड़े थे यदायां मम पुत्रश्रय उत्तम सन्म्भिमग्रेड़ गुरुण तृण्वता तरा तनौनम अभिशित्य दृष्टि कर्णम च निर्जित दुस्साहसन सह भ्रात्र भयादी आत क्रोध में भरे हुए भयंकर भीमसेन ने सभा भवन में उस दिन समस्त कौरवों के सुनते हुए मेरे पुत्रों के वध के संबंध में जो प्रतिज्ञा की थी उसका विचार करके और कर्ण को पराजित देखकर अपने भाई दुर्योधन सहित दुश्शासन निश्चय ही भय के मारे भीमसेन से दूर हट गया होगा य संजय दुर्बुद्धि अब्रविशमित कर्णो दुस्साहन चय श्याम युध पांडवा संजय खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सभा में बारंबार कहा था कि कर्ण दुस्साहन तथा तो मैं तीनों मिलकर युद्ध में अवश्य पांडवों को जीत लेंगे स नूनम वि कर्णम निर्जित प्रत्याख्या कृष्ण पुत्र कह परंतु अब कर्ण को भीम से इनके द्वारा पराजित और रथिन हुआ देख श्री कृष्ण की बात न मानने के कारण मेरा वह पुत्र निश्चय ही बड़ा भारी पश्चाताप कर रहा होगा दृष्टवा भ्र चिन्हता दंसिता आत्मापराधे सुमहन नूनम तप्यति पुत्र कह अपने कवचधारी भ्राताओं को युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया देख मेरे पुत्र को अपने अपराध के लिए अवश्य ही महान अनुताप हो रहा होगा को ही जीवित प्रतीपम पांडव रजेतुधम क्रुद्धम साक्षात्ल अपने जीवन की इच्छा रखने वाला कौन पुरुष क्रोध में भरकर कर काल के समान खड़े हुए भयानक अस्त्र शस्त्र धारी पाण्डव पुत्र भीमसेन के विरुद्ध युद्ध में जा सकता है बड़वा मुखम मुच्चे मुच्चे मेरा तो ऐसा विश्वास है कि बड़वानल के मुख में पड़ा हुआ मनुष्य शायद जीवित बच भी जाए परंतु भीम से इनके सम्मुख युद्ध के लिए आया हुआ कोई भी सूरमा जीवित नहीं छूट सकता न पथ न पंचाला नच के केशव सात्ी जानते युधा जीवित पर अहो मम सुनाम विपन्नम सूत जीवितम् सूत युद्ध में क्रुद्ध होने पर पांडव पांचाल श्रीकृष्ण तथा सात्की ये कोई भी शत्रु के जीवन की रक्षा करना नहीं जानते हैं अहो मेरे पुत्रों का जीवन भारी विपत्ति में पड़ गया है संजय उवाच यस्तम शोचति कौरभ्य वर्तमाने महाभय तमस्या जगतों मूलम विनाशस्य से संजय ने कहा गुर यह महान भय जब सिर पर आ गया है तब आप शोक करने बैठे हैं यह ठीक नहीं है इसमें कोई संदेह नहीं कि इस जगत के विनाश का मूल कारण आप ही हैं स्वयं वैरम महत्वा पुत्राणाम वचने स्थित उच्च मान और नगृहणी से मरता पथ्यम वो सधम पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर आपने स्वयं ही इस महान वैर की नींव डाली है और जब इसे मिटाने के लिए आपसे किसी ने कोई बात कही तब आपने उसे नहीं माना ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न मनुष्य हितकारक औषध नहीं ग्रहण करता है स्वयं पी महाराज कालकूटम सुधुर्जरम तस्द फलम कृष्णम अवापनो ही नरोत्म महाराज जिसको पचाना अत्यंत कठिन है उस कालकूटवीज को, को स्वयं पीकर अब उसके सारे परिणामों को आप ही भोगिए। भोगे यू कुछ समय योदान युद्ध मानान महाबलान त्यादर्त युद्ध में लगे हुए महाबली योद्धाओं को जो आप कोस रहे हैं वह व्यर्थ है अब जिस प्रकार वहाँ युद्ध हुआ था वह सब आपको बता रहा हूँ सुनिए दृष्टवा कर्णंत पुत्रास्ते भीमसे पराजितम् पराजित नामृत्यंत महेशवासा सोदारा पंच भरत नंदन कर्ण को भीमसेन से पराजित हुआ दे आपके पांच महाधुरधर पुत्र जो परस्पर सगे भाई थे सह न सके दुर्म शनो दुस्सह दुर्मदो पांडव तम प्रतीपुपाध्रवन उन पांचों के नाम ये हैं दुर्मसन दुस्सह दुर्मद दुर्धर अर्थात दुराधार और जय इन सबने भी चित्र कवच धारण करके अपने विरोधी पांडुपुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया ते सम महाबा परिवार्य वृकोदरम दिशा उन्होंने महाबाहु भीमसेन को चारों ओर से घेरकर कर टिड्डी डलों के समान अपने बाल समूहों द्वारा संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया आ गुमारण देवरू प प्रतिजग्राह समीमसेन समरे हसन दिव उन देवतुल्य राजकुमारों को सहसा दे में भीमसेन ने हँसते हुए से उनका आघात सहन किया तव दृष्टवा तू तनयान भीमसेना पुरोग अभ्यवर्त राधे यो भीमसेन महाबल आपके पुत्रों को भीमसेन के सामने गया हुआ देख राधानंदन कर्ण पुनः महाबली भीमसेन का सामना करने के लिए आप पहुँचा विजिखा तीक्षण स्वर्ण पंखा चिला सितान, तम तो भीम तुर्णम वार्य माण सुत वह शांत पर चढ़ा तेज किए हुए स्वर्ण में पंखों से युक्त पहने बाणों की वर्षा कर रहा था उस समय आपके पुत्रों द्वारा रोके जाने पर भी भीमसेन तुरंत ही कर्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ गए सन्नत पर तब उन कौरवों ने कर्णों को चारों ओर से घेरकर भीमसेन पर झुके हुए गाठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी तान पंच विंशत्या सावान राजन नरषभारसुतान भीम धनुष भीम और निर्णय राजन यह देखकर भीमसेन ने 25 बाणों का प्रहार करके सारथी और घोड़ों सहित भयंकर धन धारण करने वाले उन नरश्रेष्ठ राजकुमारों को यमलोक पहुंचा दिया प्रापतन संदने्यस्ते सुतरी ग्रपुष्प धरा भगना वाते महाद्रुवा वे प्राणसून्य होकर सारथियों के साथ रथों से नीचे गिर पड़े मानो प्रचंड आधि ने विचित्र पुष्प धारण करने वाले विशाल वृक्षों को उखाड़कर धराशायी कर दिया हो तुतमश्याम से निक्रम संवर अंधीर तिब्बाड़ यघान तवात्म जान हमने भीमसेन का यह अद्भुत पराक्रम देखा कि उन्होंने सुतपुत्र कर्ण को अपने बाणों द्वारा रोककर आपके पुत्रों को मार डाला सवार्य माणो भीमे निति बाणई समन्त सुतपुत्रो महाराज भीम से नवैक्षत महाराज भीमसेन के पहले बाड़ों द्वारा चारों ओर से रोके जाने पर भी सूतपुत्र कर्ण ने भीमसेन की ओर क्रोधपूर्वक देखा तम भीमसेन संरम भार क्रोध संरक्तलोचन विस्फार्यो महोकर्णम अवैक्षत इधर क्रोध से लाल आँखें किए भीम भी अपने विशाल धनुष को फैलाकर कर्ण की ओर रोषपूर्वक बारंबार देखने लगे इतिशी महाभारते द्रोण परवड़ी जद्रथवध परवड़ी भीमसेन पराक्रमी पंच तो तो तो तो त्रिशदिकततमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथव पर्व में भीमसेन का पराक्रम विषयक एक अध्याय पूरा हुआ